the uh -huh. दाई रचना की कुछ प्रारंभिक पंक्तियां देखी थी हनुमान चालीसा की महिमा परंपरा है जो लोग इसका पाठ करते हैं जो लोग इसका अर्थ के ऊपर ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का यह सुनिर्णीत मत है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में कैसा भी कष्ट होता है इसका पाठ करने से अनुष्ठान करने से मनुष्य की समस्याएं खत्म होती है जो सब बार पाठ करें कोई छूटे ही बंदी महासुख हो और विशेष अगर आपको जीवन में समस्या हो तो यहां गोस्वामी जी एक हमको नुस्खा देते हैं कि सौ बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करो संकल्प पूर्वक जो भी आपके मन के अंदर कोई भी कष्ट हो जो प्रार्थना आशीर्वाद भगवान से लेना चाहते हैं तो सब बार जो है इसका पाठ करिए और देखिए आपके जीवन में कैसे समस्त बंधन खत्म होते हैं महा सुख होगी निश्चित रूप से इसकी बहुत असीम कथा होती है तो यहां पर इसका जो प्रारंभ है ये 40 चौपाइयों का इसके प्रारंभ में गोस्वामी जी अपने गुरु की वंदना करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार हम अपने गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करते हुए उनकी चरण रज से अपने मन रूपी शिष्य को हम निर्मल करते और एक बार हमको तो अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा मन निर्मल होता है मन मुकुल सुधार यह हमारा मन रूपी शीशा बहुत तो साफ सुंदर बन जाता है भगवान जीवन की वो परम सत्य है जो हमारे मन रूपी झील के अंदर शेष सैया के अंदर शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु जो है शेषैया में क्षीर सागर में शहन करते हैं आपको पता है क्षीर सागर कौन सा है क्षीर जो होता है वो दूध रहता है सात्विक रहता है सफेद रहता है जिस समय हम लोगों को माया के तीन गुणों की चर्चा होती है उसमें ये तीन गुणों के तीन रंग बताए जाते हैं तमो गुण है वो काले रंग का रहता है इसका प्रतीक रक्षा गया है जो रजोगुण है वो लाल रंग का रहता है और सत्य गुण सफेद रंग का भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर सागर क्या नीचे शयन करते हैं इसका आशय रहता है कि अगर आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने हो उनका प्राप्ति करनी हो तो हमको पहले तो अपने मन को ही क्षीर सागर जैसा सफेद शुद्ध निर्मल बनाना पड़ता है और ऐसे सात्विक मन के अंदर मन की गहराइयों में विद्यमान प्रभु मिला करते हैं इसीलिए तो लोग मन को शुद्ध करते हैं मन को शांत करते हैं मन को एकाग्र करते हैं मन की गहराइयों में शोध करते हैं क्योंकि भगवान जी ही विद्यमान है और क्योंकि मन जो है वह सागर जैसा होता है इसीलिए मन जब तक निर्मल नहीं होगा जिसके मन रूपी जल में अगर गंदगी है मलिनता है तो मन की गहराइयों में क्या विद्यमान है वो आपको पता ही नहीं चलेगा हीरा आपके पास रहता है लेकिन वो हीरे का ज्ञान नहीं होता अनुभव नहीं होता है और उसी हीरे को हम चारों तरफ रूते रहते हैं इसलिए मन मुकुर सुधार मन रूपी अपने शीशे को बहुत ही सुंदर साफ करके फिर जो है वह हम आगे वंदना प्रारंभ करते ये हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था जिस चर्चा के ऊपर हम लोग पहुंचे थे वो इस दोहे की दूसरी लाइन है दूसरी पंक्ति है जहां पर वो स्वामी जी बोलते हैं बर नहु रघुवर विमल जसू जो दायक फल चार हम गुरुदेव की चरण वंदना करके मन को सुंदर शांत निर्मल करके निश्चिंत करके उसके उपांत तो वर्णहू रघुवर विमलजस विमलजसू रघुवर के रघुकुल में जो श्रेष्ठ है रघुवर है उनके वर्णन का गुणगान कहते हैं वर्णहू उसका वर्णन करते हैं वर रघुवर विमलजस ऐसे यश जो अत्यंत निर्मल है और क्योंकि उनके यश निर्मल है इसीलिए जो भी निर्मल चीज है जिसको आप अपने मन में लाएंगे तभी मन भी निर्मल हो जाता है इसीलिए गोस्वामी जी हमको एक औषधि बता रहे हैं बोलते हैं कि अगर आपको अपने मन को निर्मल करना हो तो हमने यहां से साधन भी बताया लक्ष्य भी बताया और हम यहां औषधि भी बता मन को निर्मल करने के लिए भगवान के विमल यश का गान करना चाहिए ध्यान करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए भजन करना चाहिए स्मरण करना चाहिए यहां दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें भी हैं बड़े विकार भी हैं बड़े दुष्ट लोग भी हैं लेकिन एक भक्त जो है बाकी सब की उपेक्षा करता है निश्चिंत रहता उसके है उसके ठीक है भगवान जहां कोई दुष्ट आदमी दिखे मुसीबत दिखे तो भगवान इस पर कृपा करिए और हम तो अपने जिहुआ से केवल भगवान के ही गुण गाएंगे मन के अंदर उनका स्मरण करेंगे भजन करेंगे इतने विमल है भगवान के गुण कि जो भी उनके गुणों का स्मरण करता है वो अपने मन को सुंदर बना लेता है यहां तक तो बात ठीक है हर भक्त को समझ में आती है लेकिन एक चीज यहां पर इस दोहे में थोड़ी रगड़े की हो वो अपने आप लोगों से भी पिछली बार बोला था जरा आप लोग को जरा चिंतन करना हो गया कि गोस्वामी जी जो है हनुमान चालीसा की रचना कर रहे हैं हनुमान जी का गुणगान गाने के लिए संकल्प ले रहे हैं श्री गणेश कर रहे हैं ये पहला गोहा उसी चीज का जो है श्री गणेश करा जा रहा है लेकिन देखिए कैसे महान राम भक्त हैं हनुमान चालीसा का रचना का संकल्प है और फिर क्या बोल गए रघुवर विमल जैसे हम राम जी के विमल यशण गानकार बोलते हैं महाराज जी आप यहां पे हनुमान चालीसा की हनुमान चालीसा बोलने जा रहे हैं कि राम चालीसा बोलने जा और राम चालीसा तो महाराज जी पहले भी आप शायद लिख चुके और बाद में हनुमान चालीसा की रचना करने का संकल्प आप ले रहे हैं और जिस समय हनुमान चालीसा बोलने जा रहे हैं फिर से आपकी हम जानते महाराज जी बड़े राम भक्त हमने कहानी भी सुनी थी वृंदावन गए थे वहां पर हमारे भगवान कृष्ण खड़े थे उनसे भी देख के बोलते हैं क्या भगवान बांस भी लेके खड़े हुए कहा गया आपका धनुष बा हर जगह वो राम जी को ढूंढते रहते देखते रहते जो भी देखे राम और ये हमारे संत लोग हैं जो चारों तरफ सबके अंदर राम देखते हैं गोस्वामी जी राम देखते हैं आप आश्रमों में कभी भंडारे भंडारे में गए होंगे वहां पर ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई सब्जी लाए दाल लाए बोलते हैं दाल राम रोटी राम चावल राम सब चीजों को राम राममय दुनिया कर देने का यह एक संकल्प रहता है जीवन रहता है सब के अंदर सुंदरता पवित्रता अपने प्रभु को देख पाए गीता के अंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन बहु राम जन्म नामते ज्ञानवान माम प्रपद्य ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ बहुत जन्मों के बाद अनेक जन्म के पुण्य के बाद ऐसा ज्ञान होता है कि वासुदेव है सर्वमति सब कुछ के अंदर वासुदेव है वही हमारे प्रभु विद्यमान है सियाराम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी वही हमारे राम सबने बस लेकिन राम तो बसते हैं कई बार जो है लोगों को पता नहीं चलता है कि राम हमारे अंदर है खजाना हमारे पास है मुझको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं कई बार एक सज्जन हमको मिले लखनऊ में हम गए थे प्रवचन के लिए वहां एक संप्रदाय है उनका नाम मिले क्योंकि उनके खंडन मंडन का हमारा प्रयोजन नहीं है और हमारे पास आए बोलते है कि महाराज जी आप कहां बोलते हैं भगवान सबके अंदर है कैसी बात करते हैं आप क्यों भगवान के अवमानना करते हैं क्यों भगवान को गिरा रहे हैं आप है? ये दुष्ट के अंदर ये आतंकवादियों के अंदर ये अनेकों राक्षसों के अंदर असुरों के अंदर यहां इतने ज्यादा दुष्ट लोग हैं आजकल तो दुष्टता की ऐसी ही पराकाष्ठा होगी जिस देश के अंदर राम जी और कृष्ण जी हनुमान जी सब का जन्म हुआ अवतार हुए उसी भूमि वही भारत के अंदर क्या दुष्टता होगी आजकल तो पता नहीं है बलात्कार का पूरा एक युग चल रहा है जहां देखो कैसे जाएगी वृत्ति होगी आप सोचते राम जी उनमें भी हैं जहां तक जो है भजन करना हो कीर्तन करना हो शास्त्र पढ़ना हो तो ठीक है सिया राम जानी कैसे आगे भी आग को भी आप देखते देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आपके राम जी हैं तो हमको ऐसे बोलते महाराज जी अपने शास्त्रों में संशोधन कर लो कल युवा गया है अब जब बोला करो तो चारों तरफ राम जी सबके अंदर है कैसे राम जी के अंदर है इसका विचार आपका आचरण सोचते हैं देखते हैं तो घिन आती है घिरा हरकत ये करता है आदमी इतना मनुष्य नीचे गिर सकता है कल्पना नहीं होती है तो इसमें राम जी कैसे बोलते को भैया हमारे राम जी तो सब में बसते हैं इसमें कोई शंका है तो हमको तो बहुत कोशिश करते रहे हम जाते दूसरों ज्ञान ले वो हमको मिला के बैठ गए बोलते गुरु जी आपको तो आज ज्ञान दे के छोड़ूंगा बोला <laughs> ठीक है भैया कोशिश तो करो बॉम्सर फेको अपनी हम भी बैटिंग करते हैं, हैं? तो उन्होंने बहुत हमको समझाने का हमसे बोलते देखिए हम समाधान देते हैं आपको भगवान को सबके हृदय में नहीं बैठाना चाहिए हम बोला फिर कहा बैठा प्रभु बताओ हमको बोलते हैं आप टीवी देखते हैं ना हमारे बोला हाँ देखते हैं कभी बोलते हैं कि रिमोट होता है ना हुँ? जो भगवान एक लोक में बैठते हैं वहां से रिमोट से दुनिया जलाते सिंपल जबरदस्ती आज इतनी बार समझते नहीं है आप थोड़ी टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखा करिए और भगवान पूरी दुनिया को चलाते हैं पता लगा किसी आदमी के अंदर कृपा तो है कृपा बटल हर से और किसी को जो है दंड देना है तो वो लाल बटन होती है लाल बटन दबाए मैं पता लगा एक में किरणें निकलती हैं और वो काम देवता की तरीके से भस्मीभूत हो जाता है तो रिमोट की बात है तो बड़ा प्रसिद्ध संप्रदाय हो गया चारों तरफ फैला रहा है वो आपको तो भी ऐसे लोग विचार कहेंगे बोलेंगे स्वामी जी गलत बोल के गए सब जग जानी है गलत बातें हैं उपनिषद बोलते ईशा वास्तव सर्वम सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है गीता बोल रही है वास्देवा सर्वम और ये महाराज क्या बोला संशोधन संशोधन ये हमारे भैया संविधान के लिए ही छोड़ो संशोधन हमारे साथ संशोधन के लिए उपलब्ध नहीं है ये जो है परम सत्य वाक्य हैं जो कि तुमको विचार करके देखना कैसे सत्य हैं आज नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अपने अंदर विचार करो लेकिन हमारे संत लोगों की वाणी नहीं गलत होती अगर यहां पर चारों तरफ राम जी विद्यमान है इसका मतलब ये रहता है कि राम जी तो एक निर्मल पृथ्वी मां की तरीके से जैसे बीज उोगे वैसे ही फल प्राप्त करोगे इस पृथ्वी माता की महानता यह है कि यहां पे हमने एक बीज डाला और एकदम वृक्ष एकदम उत्पन्न हो गया लगे तो हो गया पुष्टित हो गया फल तो हो गया नए वृक्षों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया कि पृथ्वी माता की कृपा कई बार तो हम पृथ्वी माता की वंदना करते रोमांच हो जाता है देखो तो मट्टी हाथ में लेते हो ना इसी मट्टी में जो बीज डालोगे वो चीज बन जाएगी एक दुर्लभ औषधियां हैं जो इसी मट्टी के अंदर कोई बीज डालता है बीज क्या होता है बीज वो होता है एक सिरिंज जैसे हम लोग कोई एमप्यूल काट के सिरिंज डाल के वो औषधि खींच लेते हैं ना ये पृथ्वी की महानता है कि जो भी बीज डालो आप वो चीज यहीं से मट्टी से खींच खिचींचे हर व्यक्ति के हृदय के अंदर ये ही एक ऐसी दिव्य आत्मा विद्यमान है अब फर्क तो इसका है कि उसमें बीज कैसे पड़े हैं ये मट्टी का दोष नहीं कि बीज के दोष है किसी व्यक्ति को शिक्षा ही नहीं मिली है संस्कार ही नहीं मिला है प्रेम ही नहीं मिला है कोई आत्मीयता नहीं मिली है घुदन है विकार है अभिमान है दुष्टता उसकी वजह से होती है भैया ये थोड़ी है कि आदमी के अंदर्गत कोई पवित्रता की संभावना ही नहीं, नहीं होती नारद जी जैसे कोई गुरु मिलने चाहिए डाकू में जो है ऋषि बन जाया कर गीला के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है कि बहुत सारे पाप भी क्यों न हो अगर कोई व्यक्ति एक तो बार सत्य की तरफ मुड़ जाता है साधुरेव समव्य है सम्यक व्यवस्थित तो सत्य की तरफ मुड़ने की देरी होती इसीलिए हमको किसी से निराशा नहीं कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उसके शिक्षा उसके संस्कार खराब उसके मन जो विकास हो गया किसी अगर किसी व्यक्ति को कोई अच्छा साथ मिल जाता है किसी के कोई घर के रिश्ते नाते अच्छे हो जाते हैं, भैया इसीलिए तो पत्नी पत्नी किसी की लो ना बच्चों की जो सवाल के लो एक ऐसे कोई सुंदर व्यक्तित्व तो हो सकते हैं कि यहां पे स्वर्ग बन जाता है सब बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है सब सुंदर संस्कार प्रेम सेवा सबके अंदर होने लगती है और कोई लोग होते हैं जिनके मन के अंदर दोष होता है सब एकदम विकार होने लगते अभिमान होते मैं तू मैं तू ये सब समस्याएं चालू हो जाती तो ये मन की समस्या है किसी व्यक्ति को भी अगर बहुत ही प्रेम से आत्मीयता से लालन पोषण करो किसी भी बच्चे को आप बहुत महामानव बना सकते हो यह सामर्थ्य किसी के अंदर भी आप देखो अनंत सामर्थ्य को हम लोग भगवान कहते हैं वह है नहीं सबके अंदर किसी व्यक्ति को भी देखो सबके अंदर हमारे राम विद्यमान है और वही नहीं, नहीं है कि सामर्थ्य है वो जीवन जीवनदाता है वो प्राण है वो आत्मा है हमारी हमारे राम जी सबकी आत्मा है आज हम बोल पा रहे हैं क्योंकि राम जी हमारे हृदय में है आप सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं सोच पा रहे हैं ये बट्टी की बनी हुई शरीर ये मूर्ति ये थोड़ी काम कर रही है इसकी अंतिम गति तो होगी एक अंतिम बार ले जा रहे होंगे अंतिम यात्रा जिसमें आप ही नहीं होंगे, बाकी सब हो पता नहीं अंतिम यात्रा को हमारी अंतिम यात्रा कैसे कहा जाता है हम तो होते ही नहीं है वे उसके हमारा ये चोला होता है जो कि ना बोलेगा ना देखेगा ना सुनेगा कुछ भी नहीं कर सकता इसी में आप उसकी अंतिम जो है वह क्रियाक्रम में आसानी से कपाल वेदन भी कर सकते कुछ नहीं बोलेगा ऐसे सरबिच वो उसके अंदर वो राम जी बैठे हुए हमारे और आपके अंदर तो ये राम जी सबके अंदर हैं ये हमारे उपनिषद वेद गीता रामायण सभी संत लोग हर जगह यही चीज बोल रहे हैं और एक दिन हम जीवन में इस सत्य को जाने यह हमारा लक्ष्य होता है हमारी साधना होती है हम दूसरों के अंदर भी पवित्रता सुंदरता देख पाएं और उससे ज्यादा अपने हृदय में सुंदरता देख पाएं कृप्त हो जाए धन्य हो जाए कृतार्थ हो जाए कृतकृत्य क्रत हो जाए समाधिस्त हो जाए ऐसी महान आनंद के धाम को अपने अंदर देखिए कि आप हो थोड़ा तो क्या गोस्वामी जी राम जी को चारों तरफ देख रहे थे इसीलिए हनुमान चालीसा का आइडिया ड्रॉप कर दिया महाराज जी आप हनुमान चालीसा लिख रहे हो ना या तो आप हनुमान चालीसा लिखने का सही जल्दी मत करो और अगर आपको हनुमान चालीसा देखनी है तो हनुमान जी का वंदन करिए प्रभु नहीं? ये बोलिए रघु बर नहीं पवन सुत अंजनी सुत कुछ न कुछ ऐसा बोलते तो भाई हमारे भी मन तैयार होता रहा और हनुमान जी का गुणगान गाना हनुमान जी का गुणगान गाना बहुत महान चीज है इसमें कोई शंका नहीं है ये दो प्रारंभिक शोर्थे ये दो बोल के उसके बाद जो उन्होंने वंदना चालू करी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे धमाके से चालू करा है वो हम लोग धीमे धीमे देखेंगे अद्भुत शब्दावली अद्भुत गहराई और मननीय चीज़ है। तो वो जो हैं आगे हनुमान जी का गुणगान गायें ठीक है महाराज जी ये रहस्य हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि यहां पर इसका क्या रहस्य हो सकता है गोस्वामी जी हनुमान चालीसा की रचना कर रहे हैं उनको पता है लेकिन क्या कारण है तो किसी ने बताया क्योंकि हनुमान जी बहुत ही राम जी के भक्त हैं इसीलिए राम जी का अगर हम गुणगान गाएंगे तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा हु? लेकिन जिसकी भी आप आशीर्वाद लेना हो आपको वो गुणगान गाना पड़ता है जो उसको अच्छा लगता है किसी को आप भोजन पर बुलाते हैं आपको वो बनाना पड़ता है जो उसको पसंद होता है इसीलिए यहां पर हनुमान जी जो है वह किसके भक्त हैं वो राम जी के भक्त हैं तो हनुमान जी का अगर आशीर्वाद चाहिए हनुमान जी उस टैंड पे नहीं है कि आप उनकी स्तुति करो तो खुश हो जाएंगे ये संसारी आदमी होता है देखिए संसारी व्यक्ति और एक संत में क्या फर्क होता है संसारी व्यक्ति को खुश करना हो ना किसी ऑफिस में जाना है भैया वहां जो अफसर है ना उनको खुश करना हो तो पहले ये देख लो कि संसारी है कि भगत आदमी है अगर संसारी है वो तो उसकी तारीफ करना वो खुश हो जाएगा और अगर भगत आदमी है तो उसकी तारीफ मत करना उसके भगवान की तारीफ कर। <laughs> एक को बता रहे थे, बोलते महाराज जी एक अफसर थे बड़े परिग्रमी थे उनसे काम निकालना बहुत मुश्किल था किसी का तो हमने थोड़ी रिसर्च कर हमने देखा कि उनके ऑफिस में क्या क्या है किसकी फोटो है किसका जो है वो भक्ति है तो पता लगा कि वहां पे साईं बाबा की फोटो रखी हुई थी बस अब हमको पता लग गया अब हम गए हमने कोई अपनी फाइल वाइल की बात नहीं करी हमने प्रारंभ में तो जो है उन लोगों का जो साईं भक्तों का भी वादन होता है वो हमने करा और बस वहां साईं बाबा की फोटो थी जाके उनकी वंदना करी नहीं? और साईं बाबा किस्तु की चालू करते, सब फाइल वाल वो इतने खुश हो गए हमसे और काफी देर तक वो भी चर्चा करते रहे महाराज जी साहब भी हम आए थे भी वहां पे दर्शन करके प्रसाद लाए हैं लेकिन क्या संयोग की बात है हमको पता ही नहीं था कि हाँ साईं बाबा के दर्शन होंगे साईं बाबा तो चारों तरफ व्याप्त हैं सर्वव्यापी हैं साई बाबा साई बाबा साईं बाबा वो भी खुश थोड़ी देर बाद बोलते हाँ बेटा तुम आए किस काम के लिए तो महाराज जी ये तो थोड़ा सा उस आदमी से जिससे किसी को साइन करवाना नाखो चने होता था एक युक्ति हनुमान जी से काम करवाना हो तो जम जी से पूछो जिस समय समुद्र का उल्लंघन करना था जम जी ने सबसे पूछा कि हाँ भाई तुम कितनी छलांग मान लेते हो किसी बोला एक योजन किसी ने बोला दस योजन एक बोला कि हम कर तो लेते वापिस नहीं आ पाएंगे बोलते अच्छा ठीक है सब लोगों को जो है वहा नीति नीति नीति काटते गए काटते गए थे हनुमान जी एकांत में बैठे हुए थे राम जी का राम भजन कर रहे थे उनको बुलवाया क्या उनसे पूछा कि आप बोलते हैं हाँ छान तो मार लेंगे सॉरी बोलते हाँ तुम मार भी लोगे काम भी कर लोगे और तुम्हारा ये सामर तुम्हारा वो सामर ने? उनको साथ में ला हुआ था बचपन में जहां बहुत ही नटखट थे और समस्त ऋषियों के पता लगा कि कोई कमंडलू कोई जटा कोई पता लगा ऊपर बनती हुई है किसी की कौपिन गायब हो गई है किसी का वो गायब हो गया है बहुत उनको ऋषि ने साथ दिया कि जाओ तुमको साथ देते हैं अपनी शक्ति सामर्थ भूल जाओ और जब तुमको तो कोई याद दिलाएगा तब दोबारा तुम उचित समय पे सर्वसमर्थ होते जियो सजग होते जियो ज्ञानवान हो, हो, हो जाओगे अपने सामर्थ का तुमको तो परिचय हो जाएगा तो वो समय आ गया था जान जी उनको बता रहे थे हनुमान जी आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं हनुमान जी चुपचाप सुन रहे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उत्साह नहीं हो रहा कुछ लोग होते हैं आप उनकी तारीफ करिए उनको बेचैनी होती है संकोच होने लगता आपके मुंह के ऊपर आपकी तारीफ हो रही है कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं भाई भाई देखते हाँ फोटो खींच करीडियो भी ले लो हा? तो कैसी बात कही करी तारीफ सुन रहे हो कमरे में ड्राइंग रूम में लगाऊंगा ये वाली फोटो राष्ट्रपति ने और प्राइम ने ऐसा भी दिया था वैसा करा था और मुझे यह करा उन्होंने तारीफ करी <coughs> अब कुछ लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं लेकिन हमारे हनुमान जी कुछ नहीं हो रहा उनकी त्री वंदना कर रहे हैं उनके समस्त सामर्थ्य जग चुके हैं उनको वो यादें बुला रहे हैं कि तुम ये कर लोगे तुम वो कर लोगे तुम ऐसे से सीयुक्त ऐसे गुण है कुछ नहीं कर बल्कि सब कुछ हो रहा है और ये यहीं पर नहीं जब वापिस आए थे वो उनका स्वभाव देखिए उनका चरित्र देखिए उनके गुण देखिए ऐसे असंभव काम करके लंका से वापस आए थे और कोई नहीं राम जी खोल कैसी भूरी भूरी प्रशंसा करते उसने हनुमान जी कैसे करा तुमने कहा अद्भुत तुमने असंभव कार्य कर दिया चमत्कार कर दिया तारीफ कर रहे हैं पर हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं बोलते भाई बहन रक्षा करिए किससे रक्षा करें? जो तीनों लोगों को जीतने वाला है उसको रात को नींद नहीं आ रही पूरे लंका के वहां महिलाओं के अंदर तो कहते उनके गर्भ गिरने लगते थे ऐसे भयंकर आता और किसी ने ये बोल दिया ये बंदर तो सबसे छोटा आया था वहां इससे तो बड़े बच्चे पा ऐसा तुमने करा केवल यही नहीं हनुमान जी जैसा जो मिशन है वो समस्त लोगों के लिए आदर्श है अकेले खाली हाथ जाते हैं और जितने लक्ष्य थे उस यात्रा के वहां का भेद लाना वहां के अंदर एक डर उत्पन्न कर देना सीता जी को दिलासा दे देना उनकी खोज कर लेना उनको जीवन दान दे देना उनके भाई को तो जो है वह जीत के ले आना घर का भेदी उनके पास आ गया उनके अनेकों महान महान योद्धा खत्म हो गए इससे महान अद्भुत अकल्पनीय मनोवैज्ञानिक तो विजय हो गई थी सबकी इतना महान काम करके आए तो भगवान बहुत प्रसन्न थे भगवान स्तुति कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी बोलते नहीं भगवती आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं भगवान हमारी रक्षा करे तो किससे रक्षा करेंगे तो देखिये हनुमान जी का जीवन दर्शन क्या है अभिमान से आदमी की रक्षा होनी चाहिए जब बड़े समर्थ लोग हमारी तारीफ करते हैं संसार के लोग जब तारीफ करें वो तो उपेक्षणीय है वो तो बुरख जानते नहीं हैं कुछ वो क्या सारी बुद्धि हमको पता नहीं हमारे आदरणीय हमारे वंदनीय हमारे श्रद्धेय हमारे में जो प्राप स्मरणीय है वो हमारी वंदना जब करते हैं स्तुति करते हैं आशीर्वाद देते हैं प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं तो तो आदमी का सीना एकदम भूज जाता है धन्य हो जाता है लेकिन हनुमान जी ऐसे समय विनम्रता से उनके चरणों में उठते हैं अपनी तारीफ उनको पसंद ही नहीं अगर हनुमान जी को अपनी तारीफ पसंद नहीं है तो आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा लिखने जाएंगे हनुमान जी का अगर आशीर्वाद लेना है, है? तो साईं बाबा युक्ति याद है न? ना? हैघुबर भी मल जसु जिनके प्रति इनके अंदर शरणागति है आप सीधे उनकी स्तुति करिए दिल से करिए नकली नहीं हनुमान जी से छुप नहीं पाएगा हाँ। चालाकी से नहीं वर्गन काम तो आप ही से निकलवाना है लेकिन इस समय आपका मन पसंद नहीं कर दे उस दिन सच्चाई देखनी चाहिए तो ये बात तो सही है कि अगर हनुमान जी का आपको आशीर्वाद लेना है तो जो उनके हृदय में बसते हैं उनका वर्णन करना लेकिन महाराज जी एक प्रश्न है यहां पे अगर राम जी को ही देखना है हर जगह तो सीधा काम ये नहीं होना चाहिए था कि रामचालीसा लिख दो काफी तो वही हो जाता है ना हनुमान चालीसा का है <laughs> राम चालीसा से काम क्यों नहीं बना बोलते नहीं देखो ऐसा है कि राम जी को तो निश्चित रूप से जीवन के परम सत्य है परमात्मा है एकमेव अद्वितीय है उनके अलावा कुछ नहीं है एक दिन हमको उन्हें जानना चाहिए जगना चाहिए इसमें कोई शंका नहीं लेकिन एक चीज यहां पर है कि यहां भगवान की ज्ञान की एक यात्रा होती है भगवान के सेवक होते हैं भगवान के भक्त होते हैं भगवान के दास होते हैं और यही परंपरा है कि भगवान के पास जाने के पूर्व आपको भगवान के दास के पास जाना होता है भगवान के भक्तों के पास जाना होता है संतों के पास जाना होता है संत और भक्त उनका मतलब यह है कि उनको वो रास्ता पता है कि जहां पे भगवान की प्राप्ति के लिए वो कौन सी नगर है उस रास्ते में जाने के लिए इस दिव्य आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर निकलने के लिए कौन सी घाटें आती हैं कौन से व्यवधान आते हैं कौन सी समस्याएं आती हैं हम इस समय अज्ञानी हैं और एक संत जो कि अज्ञान से ज्ञान तक के लिए बढ़ा है आगे उसको पूरी रस्ता का पता होता है इसीलिए सदैव जो जो है वह भगवान के ज्ञान के लिए भी हम किसी संत के पास जाते हैं और दूसरी चीज तो यह होती है संत अभिव्यक्त है प्रगट है जो प्रकट हो गया है वही तो हमको उस महान अव्यक्त की तरफ ले जाता है जो आंखें भी नहीं देख पाती आज इसीलिए भगवान के भक्तों का भगवान के दास का संतों का यही सत्संग करना चाहिए सदैव हमारे जीवन का यह लक्ष्य रहता है कि हम सत्संग प्राप्त हो हमको जो है वह संतों का साथ मिले हमको जो है वह भक्तों का साथ मिले अनेकों भक्ति संप्रदाय में तो ये होता है कि केवल दास ही नहीं हम दासान दास दास के भी दास हैं भक्ति संप्रदाय में सीधे हम भगवान के भक्त भग हैं ये बोलने में भी बोलते हैं भैया अभिमान होता है तुम तो भगवान के सेवक कैसे सेवक हो और यही चीज हमारे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ने करा उनका पूरा जीवन इसी का आदर्श उन्होंने जो है सीधे भगवान की सेवा उनके भक्तों की सेवा इसमें पूरा जीवन लगा दिया तो ऐ पर हनुमान जी की स्तुति अगर करनी हो तो दास की स्तुति भक्त की स्तुति संत की स्तुति ही होनी चाहिए हम वहां पर राम जी देखने लगेंगे तो हम कैसे वहां हनुमान जी की स्तुति करेंगे इसीलिए आवश्यक है कि हमको यहां हनुमान जी को देखना चाहिए हनुमान जी के गुण देखो उनका ज्ञान देखो और इसीलिए ये बात अभी तक समझ में नहीं आई वर नगु वर जैसा ये तो एक घाट जैसा बन गया है इस घाट को पार कैसे करें तो देखिए इसका रहस्य हमको गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने दिया है ये सब शास्त्र में जुड़े रहते हैं इनकी जड़ें तो वेदों में रहती भैया और यही वेदों का जो ज्ञान है वो उपनिषद गीता के अंदर विद्यमान होता है किसी ने मानस का शोध करा बोला कि करीब ढाई सौ वाक्य मानस के उपनिषद और वेदों के वाक्यों का शब्द शह वहां पर प्रयोग करा गया है इतना ज्यादा ये पूरे शास्त्र आपस में मिले जुले हैं तो अगर हम लोगों को यह समझना हो कि राम जी की स्तुति क्यों करनी चाहिए तो गीता के अंदर भगवान ने दसवें अध्याय में दसवें अध्याय का गीता का नाम है विभूति योग विभूति योग गीता के अंदर आपको पता होगा सभी अध्याय कोई ना कोई योग के नाम से है पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग फिर दूसरे अध्याय का सांख्य योग कर्मयोग कहीं आगे चल के मन की योग ध्यान योग सब योग योग यो। यो मतलब वो एक विद्या जिससे भगवान से युक्त होते जुड़ते तो वहां पर जो है दसवें अध्याय का नाम है विभूति योग बहुत बढ़िया योग है कई लोग बोलते हैं महाराज जी दसवें अध्याय की साधना हमको पसंद है उसने क्यों भैया उसमें भगवान कहते हैं एल्ब जो भी यहां पे दुनिया में वैभव वाली चीजें हैं विभूतिमय चीजें हैं दिव्य चीजें हैं ग्लोरियस चीजें चमत्कार अच्छी अद्भुत चमत्कार कर देने वाली चीजें तुम तो अपने एक जीवन में यही साधना रखो कि उसकी तरफ ध्यान दो उसको ढूंढो और निस्ट दे पहाड़ों में हम हिमालय हैं नदियों में हम गंगा हैं, मंत्रों में हम ओम हैं, पांडवों में हम अर्जुन हैं, अर्जुन को दिखाते अर्जुन तू तो हमारी विभूति हो भैया, और ऐसे ऐसे अनेकों धनुधारियों में हम राम हैं, अद्भुत धनुधारी विभूति है तो विभूति देखो और विभूति देखना अद्भुत चीज देखना सदैव सुंदर महान चीजों की तरह से नजर रखना उसके प्रति वैल्यू रखना वो चीज तो तुम अपने अंदर निश्चित रूप से करो और फिर भगवान का स्मरण करो तुम्हारा जी यही तो टूरिस्ट करता है अरे यहां पे क्या टूरिस्ट बने है? ये भक्ति की साधना कैसी चारों तरफ टूरिस्ट भी दुनिया भर में घूमता है कि अब हम जो है कश्मीर जा रहे हैं अब हम जो है कन्याकुमारी जा रहे हैं अब हम जो है विदेश जा रहे हैं पता लगा कि वहाँ फलाने जगह स्विटरलैंड जा रहे हैं अफ्रीका जा रहे हैं। कहेंगे विभूति योगी वैभव देव जा रहे भगवान की विभूति है चारों तरफ टूरिस्ट भी तो महान चीजें देखा करता है एक से एक नदियां पहाड़ झरने अद्भुत प्रकार कनाडा में हमको जो है माइक्रोफॉल्स देखने का मौसम क्या झरना है कहेगा अद्भुत विशाल हमने तो अपने यहां पाताल पानी वगैरह देखे हुए थे और उसके बाद बड़ा वो लोग वहां के नीचे नाव में बड़ी सी ले जाते हैं मोटरबोट में जहा पानी की पार पड़ती है उधर बहुत दूरी तक रखते हैं ऐसी पानी की मार होती है वो रेनकोट देते हैं पथले पतरे से आदमी अंदर जाता है बहुत सुंदर बना है उन लोगों की ये है सुंदरता ज्यादा है प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिहासिक महानता चीजें वो तो यहाँ ज्यादा है लेकिन हम लोग को प्रेजेंट करना नहीं आता उस साफ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया बना रखा लाइटें खाड़िया सुरंग नीचे बनी हुई झरने के पीछे तक सुरंग बनी झरने का पानी सामने से आ रहा है और सब एक भूतियां क्या विभूति ये महानता देखना ये यहां विभूति योग बोलते है केवल महानता देखना तो तुम तो मात्र जो है टूरिस्ट बने रहोगे विभूति योग तब तो होता है जब कोई भी दुनिया में सुंदरता देखो महानता देखो वैभव देखो और तुमको भगवान कहता है वाह भगवान आपकी भी व्यक्ति है आपका आशीर्वाद किसी महान व्यक्ति को देखो सुंदरता को देखो शक्तिशाली को देखो समर्थ को देखो निश्चित रूप से देखो निश्चिंत होके देखो खूब देखो सबसे जो है उत्कृष्ट देखो लेकिन उसको देखने के उपरांत वह व्यक्ति की स्तुति मत करना फिर तुम एक टूरिस्ट मात्र हो हर सुंदर चीजों को देखो ये उसी प्रभु से भी व्यक्त हुई है ये भगवान की विभूति है ये पहले अव्यक्त थी और अभी व्यक्त हुई है उस अव्यक्त की क्या महिमा क्या सुंदरता है उस अव्यक्त की महिमा जानो भगवान सब के कारण विद्यमान है भगवान की स्तुति करने का तरीका हर चीज देखो लेकिन फिर उसके जड़ों तक जाना सीखो अगर यह आदत पड़ जाती है तुम्हारी कि किसी को भी देख के वो मूल स्रोत तक जाओ गीता का पंद्रहवें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और उसके अंदर भगवान प्रारंभ में एक वृक्ष दिखाते हैं पूर्व मूल मध अश्वत्थम प्रादुर्भ वृक्ष की तरह बोलते जो यहां पे दुनिया व्यक्त है वृक्ष की तरह है शाखाएं हैं पत्ते हैं फल हैं और इसकी जड़ भी है और इसकी जो जड़ है वो ऊर्द्व वो बहुत अद्भुत है महान है इसको धारण करने वाली इसीलिए दुनिया में एक सिद्धांत रखो कि कुछ भी देखो जड़ तक जाने का कर निश्चय करो देखिए जो ये विभूति योग के संदेश को इस रहस्य को जानता है वो हनुमान चालीसा के इस रहस्य को भी जानता है देखिए हनुमान जी की अगर आप स्तुति करिए हनुमान जी की स्तुति करें और अंततः हनुमान जी की महिमा गाएं तो हनुमान जी भी प्रसन्न नहीं हो गया आप हमारी निश्चित रूप से स्तुति करिए देखिए हनुमान जी के गुण लेकिन हनुमान जी के गुण की महिमा क्या है हनुमान जी के प्रत्येक महानता की महिमा यह है कि आप उसकी गहराई में जाकर देखिए भगवान का ज्ञान कृपा अनुभूति विद्यमान है ऐसा व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा बोलेगा ना हनुमान जी के प्रत्येक गोण आपको भगवान तक पहुंचा दे राम जी के कृपा से हनुमान जी जो हैं सो है जिस समय राम जी ने भी स्थिति करी तो हनुमान जी क्या बोलते प्रभु हम आपके सेवक हैं हम तो वानर हैं एक डाल से दूसरे डाल को उछलते गए हम क्या करें दो चार डालें गिर गई मर गए दाले नीचे आ थे हमने तो फल खाने के लिए झंडा घुमाया था वो बीच में आ गए खत्म हो गए हमने कुछ नहीं करा आप बोलते तुमने रंगा जला दी थी भैया हमने नहीं जलाई थी भैया हम तो कुछ रहे थे अब हम क्या करें किसी कपड़े सूख रहे थे वहां पे हो रहा <laughs> बड़े बड़े पर्दे लगाए हुए थे आग लग गई यार हम क्या करें वो तो ईश्वर की कृपा है जल गए अब लकड़ी के घर बने हुए तो जल गए तो हम मरे जा रहे हैं और अपने आप की कूच बचा रहे हैं और सब स्तुति कर रहे वो हनुमान जी क्या लंका जलाई है आपने यार मूर्ख आदमी होते तो हमारे दिल से पूछो कुछ हनुमान जी का दृष्टिकोण क्या है कि जो हमने कहा क्या विभीषण जी से तुमने पैसे नहीं पाए कोई हमने नहीं कहा हम जा रहे थे कोई राम नाम जप रहा हमको अच्छा लगा जाके मिलिए पंचयत प्राप्त कर लिया वो पता लगा राम तो रावण का भाई निकला हम क्या रहे हैं कि जुगाड़ किसने बैठा है तो हमारे राम जी से पूछो जो कुछ हमारे पास है हम तो हमको श्रेय हमको दे रहे हो अगर सच्चाई से देखना जानो तो ये संयोग बिठाने वाला जो था श्रेय उसको जाना चाहिए जो संयोग बिठाने वाले को नहीं देखता है वो अपनी पीठ ठोपता है मैंने करा मैंने करा हनुमान जी वो देख रहे हैं वो जान रहे हैं। और अगर आप हनुमान जी की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं संकल्प ले रहे हैं खूब अच्छी तरह उनकी महिमा देखना खूब उनकी विभूति देखिए उनका महात्मा देखिए लेकिन टूरिस्ट की तरह मत देखना यार जब टूरिस्ट लोग मंदिर में जाते हैं ना कई जगह तो साउथ में इन्हों को नालायकों को जाने नहीं दिया जाता है वो केवल कैमरा लेके जाते भगवान को ठोक के देखते किसके बने हैं? मुझे यार लप्पड़ लगाएंगे तुमको तुम्हें तो हमारे बच्चे को आके पूछो किसका बना है एक तरीका होता है हमारे भगवान खड़े हुए हैं और यही चीज तुमको अगर देखनी है तो जाकर तुम जरा मक्का मदीना में जाके बोले किसका गरना है तुम्हारी चटनी भी नहीं मिलेगी ईसाइयों के वहां जाके पूछो ये तो हिंदुओं के वहां पर चल सोर था यही तो टूरिस्टम चलते ठीक है आज टूरिस्ट लोग दर्शन करने आओ हमारी संस्कृति देखो हमारी महिमा देखो हमारे यहां महान ज्ञान देखो परंपराएं देखो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आओ तो हम खूब अच्छी तरह देंगे लेकिन वो नेकर पहने हुए और इधर लटकाए इधर लटकाए होता के कैमरा लेके भगवान की फोटो खींच रहे हो यहाँ आओ हाथ में फूल लेके आओ प्रसाद लेके आओ नमन करो अधिको बाहर वहां जाके तुमको जो फोटोगी इसने फोटो खींची यहां पर अदब से आना पड़ेगा हम हाँ हनुमान जी का गुणगान तो देखेंगे उनकी अनेक वस्तुतियां करेंगे अभी लोग वंदना गाएंगे लेकिन जो भी हनुमान जी का बहुत ही खुले मन से देखेंगे गंभीरता से, देखें, से देखेंगे गहराई से देखेंगे ऐसे गुण हैं कि उनकी वाणी उनके शब्द उनकी शक्ति उनका ज्ञान उनकी भक्ति रोमांचकारी है अद्भुत है सुंदर कांड की सुंदरता इसीलिए है क्योंकि उसमें हनुमान जी का वर्णन होता है हनुमान जी की नहीं भीषण का भी वर्णन दो महान भक्तों का वर्णन होता है इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड और रामायण के किसी भी अध्याय का नाम सदैव या तो उनके भगवान की अवस्था से जुड़ा हुआ है या स्थान से जुड़ा हुआ है कहीं किष्कंड कहीं अयोध्या कांड कही है कहीं लंका कांड है सुंदर कांड है थोड़ी पूछ सुंदरपुरी में गए थे तो वहां सुंदरपुरी गए थे इसलिए सुंदर कांड ये नाम बढ़ा ली सब नामों से बिल्कुल विलक्षण ना स्थान ना अवस्था यहां पर उन्होंने इसको जैसे किसी नेकलेस के बीच में पेंडेंट होता है ना अलग ही चमकता है वैसे सुंदर कांड जो है अलग ही चमकता है क्योंकि वहां पर हनुमान जी की भक्ति का वर्णन होता है विभीषण जी की भक्ति का वर्णन होता है संतों के भक्तों के खूब तो जो है वह गुण का गान करिए लेकिन यहां पे जो बिंदु को हम बताना चाहते हैं वो ये है किसी भी अनुभूति की महिमा उसमें है कि आप उसकी जड़ों में तब तक गहराई में जाओ शोध करो ध्यान करो चिंतन करो और आपको गहराई में जब तक राम जी न दिख जाए तब तक, तक चिंतन मोड़ो हर चीज के मूल में वही प्रभु विद्यमान है यह विश्वास रखो पूरा निश्चय रखो कि कुछ भी महान अगर निरभिमानता सुंदर गुण है निरभिमानता के गहराई में जाओगे तो राम जी मिलेंगे आपको भक्ति अगर महान है तो भक्ति की गहराई में जाओगे तो राम जी मिलेंगे सत्यता अगर महान है तो सच्चाई के गहराई में जाओगे तो राम जी मिलेंगे आपको यह विभूति योग की शिक्षा है प्रत्येक तो विभूति के पीछे आपको भगवान को देखना आना चाहिए फिर चार सुंदरता देखो और उसी के पीछे प्रभु को देखा करो अगर आपको ये रहस्य पता लग गया है तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे हनुमान जी के गुणगान गाओगे और कहानी समाप्त तो होगी राम जी में तो किसका गुणगान गाना चाहिए वर नो रघुवर विमल जसू पूरे तो गणित की तरह प्रूव करना पड़ता है देर फोर अब हम लोग अपने गणित की कक्षा में तीन बिंदी लगा देते इसलिए ये यहाँ पे सुनिश्चित होता है कि राम जी के गुणगान गाने के लिए हनुमान जी की विभूतियां एक निमित्त बनी हुई है और हमारा शोध हमारा चिंतन ये तब तक चलेगा तब तक हम हनुमान जी की स्तुति करेंगे गुणगान गाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब तक करेंगे जब तक गहराई में हमको हमारे राम जी नहीं मिल जाएंगे छोड़ना मत मचया तब तक बैठे हुए वहीं पर शेषैया के अंदर हमारे मन की गहराई में सफेद सागर के अंदर शैन कर रहे हैं आनंद के धाम अस हमको झांकाना चाहिए तो बहुत यहां पर सुंदर एक रहस्य है हम लोग पढ़ा तो करते हैं लेकिन ये रहस्य अगर आपको पता चल जाए तो हनुमान चालीसा का नया अर्थ सामने आपके खुल जाएगा इसीलिए बहुत आवश्यक है इस चीज का अच्छी तरीके से निश्चय हो और कहीं पर भी आप भजन करो स्तुति करो भगवान की वंदना करो लेकिन अपना एक लक्ष्य रखो इस गुण के पीछे उस व्यक्ति की महानता नहीं हम तो अपने गुरुदेव के पास गए उनकी जो महानता सुंदरता ज्ञान वो तैयार हमारा नहीं ये परमात्मा का ज्ञान है तो ये हम लोगों को इस गोहे के अंदर वर न हो रघुबर विमन जैसे जो दायक चार जीवन के जो फल होते हैं चार फल चार हमारे पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये प्रत्येक व्यक्ति को यहां आने पर सिद्ध करने चाहिए अर्थ की प्राप्ति हो आपके नेको मनोकामना की पूर्ति हो धर्माचरण हो और अंततः उसको नहीं भूलना सब बाकी भूल जाते हैं मोक्ष्मा ही लक्ष्य मुक्त तो होके जाना तो ये चारों लक्ष्य कैसे सिद्ध होते हैं वो यहां पर बोलते हैं इन की कृपा से हो जाएंगे तो इस तरीके से ये यहां पे बहुत ही सुंदर प्रथम जो है हुआ है थोड़ा सा अगली बार हम चिंतन ये चार फलों के ऊपर अगली व्यवहार करेंगे इस बार समाप्त श्री राम जय राम